तो सामान्य नामक जो पदार्थ हैं सात पदार्थों में से चौथा उसका लक्षण तथा अवांतर भेदों का वर्णन पूरा हुआ सात पदार्थों में वैशेषिकों ने माना हुआ पंचम पदार्थ है विशेष और विशेष पदार्थ को स्वीकार करने के कारण उनके दर्शन का नाम पड़ा वैशेषिक दर्शन और उन्हें कहा गया वैशेषिक विशेष नाम के पदार्थों को स्वीकार करने से वैशेषिक प्रधान को ही जगत के स्वतंत्र उपादान कारण के रूप में स्वीकार करने से सांख्य जैसे प्रधानवादी हैं ऐसे ये विशेष नाम का पदार्थ स्वीकार करते इसलिए वैशेषिक कौन कणा धषि को उन्होंने विशेष पदार्थ स्वीकार किया है इसलिए उनके द्वारा रचित दर्शन को कहा गया वैशेषिक दर्शन और विशेष नाम का जो पदार्थ है इसका लक्षण करते हैं नित्य द्रव्य द्रव्यवृत्त का तो नित्य निद्रव्यवृत्ति सती व्यावर्तकत्व विशेषाण लक्षण लक्ष्य है विशेष नाम का पदार्थ और लक्षण है नित्यद्रव्यवृत्ति सती व्यावर्तक ये लक्षण है जो नित्य द्रव्य में रहे और व्यावर्तक बने अपने आश्रय को अन्य से अलग करके दिखा दे उसे कहा जाता है व्यावर्तक अलग दिखाने वाले का नाम है व्यावर्तक अपने आश्रय से आश्रय को बाकी सब से अलग दिखा दें स्वयं के आश्रय से बाकी सबको अलग निश्चित कर लें धर्म कौन सा धर्म विशेषण हाँ, हाँ, हाँ, होता होता है होता है विशेषण रूप धर्म लेकिन ये सजातीय जो नित्य द्रव्य उनका दूसरा कोई ऐसा धर्म द्रव्यूसरा हो उनको एक दूसरे से भिन्न दिखाने वाला वहां पर यह अंतिम व्यावर्तक है व्यावर्तक से भी समझना अंतिम व्यावर्तक एक अंतिम शब्द जोड़ते हैं जैसे दो घट हैं, उनको एक दूसरे से भिन्न माना जाता है तार्किक मत में दो घट एक दूसरे से भिन्न है ना। उनमें भिन्नत्व का प्रयोजक क्या है तो उनमें भिन्नत्व का प्रयोजक है पृथक अवयव आरबत्व भिन्न भिन्न अवयव आरबत्व एक घट जिन अवयो से बना है उन्हीं अवयों से दूसरा घट नहीं बना है एक घट दूसरे घट से भिन्न है क्यों कि दूसरा घट जिन अवयव से बना उनसे भिन्न अवयव से पहला घट बना है तो पहले घट में दूसरे घट से भिन्न अवयव आरब्धत्व रहेगा आरब्धत्व का मतलब आरंभ होना आ, आरंभ हो गया है बना है ऐसे एक ही घट को दो विभागों में विभक्त कर दिया वो उसके दो अवयव हो गए उन्हें कपालिका कहा जाता है घट के बराबर दो अवयव कर देंगे उन्हें कहा जाएगा कपालिका या कपाल उन्हें कहा जाता कपाल दो कपालों से एक घट बनता है तो ये जो कपाल हैं एक ही घट के दो भाग तो एक कपाल दूसरे कपाल से भिन्न है भले ही एक ही घट के दो अवयव हैं लेकिन वो जो दो अवयव हैं एक घट के दो कपाल अवयव है ना उन दो कपालों से बनकर मिलकर के एक घट बना था और दूसरे दो कपालों से मिलकर के दूसरा घट बना था तो पहले घट के आरंभक अवयव दूसरे घट के आरंभक अवयव से भिन्न है तो चार कपाल है कुल तो अलग दो कपालों से दूसरा घट बना जिन दो कपालों से दूसरा घट बना है उनसे भिन्न दूसरे दो कपालों से पहला घट बना है इसलिए पहला घट दूसरे घट से भिन्न है अलग कपालों से आरब्ध होने से अब पहले घट के आरंभक जो दो कपाल उनका भी परस्पर भेद है दो कपाल होने से एक ही घट के आरंभक जो दो अवयव कपाल रूप वे एक दूसरे से भिन्न हैं। उनमें भेद का प्रयोजक क्या होगा क्यों भिन्न माना जाएगा उनको तो वहां भी हेतु वही बनेगा भिन्न अवयव आरब्धत्व एक ही घट के अवयवभूत दो अलग अलग कपाल अलग अलग अवयव से आरब्ध हुए हैं कपाल के अवयवों को कहा जाता है कपालिका तो दो कपालिका से एक कपाल बनता है ऐसे एक घट में कितनी कपालिकाएं होगी चार एक कपाल में दो कपालिका और दो का एक घट में दो कपाल तो एक घट में चार कपालिका हो गई तो जिन दो कपालिकाओं से एक कपाल बना है उन दो कपालिकाओं से भिन्न दूसरी दो कपालिकाओं से दूसरा कपाल बना है तो ये कपालिकाएं एक दूसरे पहले कपाल की आरंभक दो कपालिकाएं, दूसरे कपाल की आरंभक दो कपालिकाओं से भिन्न है कि नहीं भिन्न है इसलिए भिन्न आवयो आरभत्व कपालों में भी रहा तो एक कपाल दूसरे कपाल से भिन्न इसलिए कि भिन्न अवयव उनसे आरब्ध है अब कपाल के भी आरंभक जो अवयव हैं कपालिकाएं है। एक कपाल की आरंभक जो दो कपालिकाएं हैं वे दो कपालिकाएं भी परस्पर भिन्न हैं। उनमें भिन्नत्व का प्रयोजक क्या है तो उनमें भी भिन्नत्व का प्रयोजक है भिन्न अवयव आरब्धत्व वे कपालिकाएं भी अलग अलग अवयों से उत्पन्न हुई हैं, आरंभ हुई हैं। एक कपालिका जिन अवयों से बनी है उन्हीं अवयों से दूसरी कपालिका नहीं बनी इनमें भिन्न अवयव आरब्धत्व है तो इस प्रकार ये भिन्न अवयव आरब्धत्व पीछे पीछे जितना भी जाते जाएंगे तो वो दो कपालिकाएं एक दूसरे से भिन्न हुई भिन्न भिन्न अवयवों से आरब्ध होने से अब उन कपालियों का के अवयों के भी अवयव त्रेणु का समझ लो वे अलग अलग है एक दूसरे से एक त्रेणुक दूसरे त्रेणुक से अलग है क्यों तो भिन्न अवयव अरब होने से उसके अवयव होंगे द्वेनुक और त्रेणुक के आरंभक जो द्वेणुक वे भी सवयव है निरव तो नहीं है इसलिए त्रेणु के आरंभक जो द्वेणुक वे भी सावयव होने से दो द्वेनुक आपस में एक दूसरे से भिन्न होंगे उनका भेदक कौन होगा कोई तो भिन्न आवे आरभत्व एक द्वेनुक जिन दो परमाणुओं से बना है उन्हीं दो परमाणुओं से दूसरा द्वेनुक नहीं बना है दूसरे द्वेनुक के आरंभक परमाणु द्वय अलग हैं। ऐसे जितने द्वेनुक उन सब द्वेनुकों के आरंभक परमाणु अलग अलग हैं अवयव तो इस प्रकार हाँ। तो हाँ। अवयव तो अलग अलग होने से भिन्न हो जाएंगे एक ही जाति वाले अवयवी द्रव्य एक दूसरे से भिन्न भिन्न है जैसे घट दोनों भी पृथ्वी हैं इसलिए सजातीय हैं लेकिन सवयव हैं एक दूसरे से भिन्न हैं। उनमें भिन्नत्व का प्रयोजक होगा पृथ्वीत्व तो दोनों में भी है इसलिए पृथ्वीत्व को भिन्नत्व का प्रयोजक नहीं बनाया जा सकता जल से घट को भिन्न कह सकते हैं उसका प्रयोजक पृथ्वीत्व बन सकता है जलादि का पृथ्वी आदि में भेद सिद्ध करने के लिए प्रयोजक बन सकता है पृथ्वीत्व जलादि से घट भिन्न है क्यों पृथ्वीत्व वाला होने से ये कह सकता है लेकिन पृथ्वी विशेष से दूसरी पृथ्वी विशेष भिन्न है दो घट एक दूसरे से भिन्न है दोनों में पृथ्वीत्व है तो उनमें एक दूसरे के भेद का प्रयोजक क्या होगा भिन्न अवय आरभ तत्व तो जो अवयवी द्रव्य होगा उनका जो परस्पर भेद होगा उनका भेदक हो जाएगा अवयो भेद भिन्न भिन्न अवय आरबत्व ये हेतु तो हो जाएगा ऐसे अवयवी द्रव्य कहाँ तक हैं घट से लेकर के द्वेनुक तक द्वेनुक भी अवयव अवयवी द्रव्य है ना सा अवय है उसके अवयव हैं दो परमाणु तो एक परमाणु एक द्वेनुक दूसरे द्वेनुक से भिन्न है क्यों तो वहां भी हेतु बनेगा भिन्न अवयव आरब् तत्व हाँ हाँ तो उनमें भेद का प्रयोजक क्या होगा वो बता रहे हैं तो द्वेनुक भी अवयव रूप होने से उनका परस्पर जो भेद उस भेद का कारण बनेगा भिन्न अवयव आरब तत्व अलग अलग दो परमाणुओं से दो दो परमाणुओं से एक एक द्वेनुक बना है उनका जो भेद है परमाणुओं का आपस में एक द्वेनुक के आरंभक परमाणुओं का दूसरे द्वेनुक के आरंभक परमाणुओं से भेद होने से ये भिन्न हो गए द्वेनुक आपस में एक दूसरे से अब ये जो अंतिम अवयव है जो अवयव रूप ही है अवयवी रूप नहीं है वो कौन है वो है परमाणु वो अवयव ही है अवय भी नहीं है परमाणु का कोई अवयव नहीं होता जिसका कोई नहीं आ, कोई अवयव नहीं होता उसी का नाम है परमाणु तो इसलिए वो सावयव नहीं होगा निरवय होगा तो और ऐसे पृथ्वी के परमाणु कितने हैं अनेक हैं असंख्य हैं तो पृथ्वी के एक परमाणु को दूसरे परमाणु से भिन्न दिखाना है अलग अलग होने से भिन्न है तो पृथ्वी के एक परमाणु से दूसरा परमाणु भिन्न है तो एक परमाणु का दूसरे परमाणु में जो भेद है उस भेद का हेतु क्या बनेगा भिन्न भिन्ना व्यवरत्व तो नहीं बनेगा अभी तक घट से लेकर के द्वे अनु द्वियनुक तक भिन्न अवय आरब्धत्व को एक दूसरे से भिन्न दिखाने के लिए प्रयोजक बताया जा रहा था हेतु बताया जा रहा था वो हेतु नहीं बन पाएगा क्योंकि परमाणु निरवय होने से सावयव न होने से किसी अवयव से आरब्ध ही नहीं हुआ तो भिन्न अवयव आरब्धत्व उनमें है नहीं वो नित्य है उत्पन्न ही नहीं है और पृथ्वीत्व को यदि हेतु बनाओगे तो पृथ्वीत्व तो दूसरे परमाणुओं में भी है जिन परमाणुओं का भेद पहले परमाणु में दिखाना है तो पृथ्वीत्व जाति तो नहीं बन पाएगी परमाणु अंतर से एक परमाणु की व्यावर इसलिए फिर क्या करना पड़ेगा एक परमाणु बाकी परमाणुओं से अलग है क्यों अलग है ये दिखाना पड़ेगा ना हेतु तो।, तो उसके लिए कहते हैं उसमें एक विशेष है जितने पृथ्वी के परमाणु हैं उन प्रत्येक परमाणु में एक एक विशेष नाम का पदार्थ है और एक परमाणु पृथ्वी का ही दूसरे सारे परमाणुओं से अलग है तो परमाणु अंतर से एक परमाणु का व्यावर्तन करने वाला उसे अलग दिखाने वाला कौन है उस परमाणुगत विशेष उस विशेष के कारण वो विशेष केवल इसी परमाणु में है परमान्तर पृथ्वी के भी परमाणान्तर में नहीं है है तो प्रत्येक परमाणु में विशेष लेकिन वो विशेष सबका अपना अपना अलग है तो एक परमाणु में रहने वाला दूसरे परमाणु में विशेष नहीं है वो व्यावर्तक हो जाएगा यह परमाणु बाकी पृथ्वी के परमाणु से क्यों भिन्न है तो विशेष के कारण वह विशेष केवल आपको उसी परमाणु में मिलेगा अन्य परमाणुओं में नहीं मिलेगा ये ये विशेष है जहाँ बाकी सारे व्यावर्तक हट जाते हैं लेकिन व्यावर्तन करना जरूरी है वहाँ अंतिम व्यावर्तक के रूप में ये विशेष आ जाता है वो बताता है कि एक परमाणु दूसरे परमाणुओं से इसलिए भिन्न है कि उसमें विशेष है हा? यही जो परमाणु बाकी परमाणुओं से इसे अलग दिखा रहा है ये जो एक विशेषता है उसकी वही विशेष है उस विशेष के कारण ही अलग हो रहा है अलग है करके ज्ञात हो रहा है तो अलग हो रहा है करके ज्ञात हो रहा है तो अलग दिखाना दिखाने वाला वो विशेष है जिसके कारण विशेष क्या है जिसके कारण वो अलग दिख रहा है बाकी परमाणुओं से हां। वो हतः व्यावर्तक है वो स्वयं भी अब ये प्रश्न करना होगा आपको कि एक परमाणु को परमाणु अंतर से व्यावर्तित करके तो दिखा दिया विशेष ने इन हरेक परमाणु में विशेष हैं तो दूसरे परमाणुओं में रहने वाले विशेष से पहले परमाणु में रहने वाला विशेष वो भी तो अलग है भिन्न हैं हाँ अनंता लिखा है ना, विशेष आ बहुवचन है बहुत जन का मतलब तो असंख्य है वे बहुत है जितने परमाणु जितने नित्य द्रव्य उतने विशेष नाम के पद है प्रत्येक नित्य द्रव्य में एक विशेष रहता है तो अनेक विशेष हो गए तो विशेषांतर का एक विशेष में भेद रहेगा कि नहीं रहेगा उस भेद का प्रयोजक कौन होगा बाकी विशेषों से यह विशेष क्यों अलग है क्यों भिन्न है जैसे परमाणु एक परमाणु दूसरे परमाणु से भिन्न है कहते हैं उसमें हेतु बना विशेष तो एक परमाणु को परमाणु अंतर से भिन्न करके दिखाने वाला जो विशेष उस विशेष का भी विशेष में भी बाकी का भेद दिखाने वाला भेदक कौन है कोई तो कोई भेदक नहीं है वो स्वयं ही विशेष होने से ही वो स्वयं अपना भी विशेषांतर से व्यावर्तक है एक परमाणु में रहने वाला जो विशेष वह दो को अलग करके दिखाता है सबसे पहले तो परमाणान्तर में रहने वाले विशेष से स्वयं अपना व्यावर्तक बन जाता है अपने आप को बाकी से अलग दिखाता है यही उसकी विशेषता है उसका व्यावर्तक कोई दूसरा मानेंगे तो अनवस्था दोष आएगा फिर उस विशेष में रहने वाला दूसरा एक विशेष वो व्यावर्तक बनेगा फिर वो भी आपस में एक दूसरे से भिन्न है तो उसके लिए और एक मानना पड़ेगा तो अनावस्था होगी ना इसलिए यहीं पर ये यह लोग रुक जाते हैं वे कहते हैं कि हर एक नित्य द्रव्य में रहने वाला विशेष सबसे पहले तो अपने आप को बाकी नित्य द्रव्य में रहने वाले विशेषों से अलग करके दिखाता है वो वो विशेष होने से ही अलग हैं बाकी विशेषों से और फिर अपना आश्रय जो नित्य द्रव्य हैं परमाणु उसे दूसरे विशेषों के आश्रयभूत परमाणुओं से अलग करके दिखाता है इसलिए विशेषों का एक दूसरा लक्षण भी है स्वतो व्यावर्तकत्व विशेषाणाम लक्षणम स्वतो व्यावर्तकत्व ये भी एक लक्षण है उनका हाँ हम्म नहीं वो स्वयं ही व्यावर्तित हो रहा है हाँ। वो बाकी विशेषों से स्वयं अपने आप को अलग करता है इसलिए स्वतः व्यावर्तक हैं और अपने आश्रय को बाकी विशेषों के आश्रय से अलग करके दिखाता है इसलिए वो अपने आश्रयभूत परमाणु का भी बाकी परमाणुओं से व्यावर्तक हैं और अपना भी विशेषांतर से व्यावर्तक है तो नित्य द्रव्य वृत्तय का मतलब नित्य द्रव्य में समवाय सम्बंध से रहता हुआ जो अपने आश्रय का अन्य से व्यावर्तक बने उसे कहा जाता है विशेष और वो भी व्यावर्तक कैसा अंतिम आवर्तक प्रमान। एक प्रमान का सबसे हाँ। स्वयं अपना भी विशेषांतर से व्यावर्तक हो और अपने आश्रय का भी अन्य विशेषों के आश्रयभूत द्रव्य से व्यावर्तन करें अपने आश्रयभूत द्रव्य का भी तो वह विशेष हुआ हाँ हाँ हाँ ऐसा एक पदार्थ है जो जिसमें ये विशेषता है कि वो स्वयं अपना व्यावर्तक है और अपने आश्रय का भी व्यावर्तक बनता है और वो अंतिम व्यावर्तक है क्या वेद मूलक है कि नहीं ये प्रश्न करना वेद तो नहीं है वो तो, तो ब्रह्मसूत्र भी वेद नहीं है वेद का तात्पर्य अवधारण करने वाला है वेद मूलक कहा जा सकता है उसे वेद मूलक दर्शन ऐसे आंशिक वेद मूलकत्व वैशेषिक दर्शन में है पूर्ण वेद मूलकत्व नहीं आंशिक वेद मूलकत्व तो है हाँ तो इस तो वो परमाणु ही नहीं है आप वो त्रेणुक आदि को ही समझ रहे हैं परमाणु इनका परमाणु है अंतिम अवयव जिसका दूसरा कोई अवयव किया ही नहीं जा सकता यदि टुकड़ा किया जाए का मतलब अवय भी हो गया तो वैज्ञानिक जिसका कह रहे हैं पहले जिसे परमाणु कह रहे थे वह वैशेषिक दर्शन का चतुर्नुक आदि था उसके तीन टुकड़े कर देंगे त्रेनुप बनेगा फिर उसके भी टुकड़े करेंगे द्वेनुप बनेगा उसके भी टुकड़े करेंगे तो वैशेषिक दर्शन का परमाणु होगा जिसका फिर दूसरा कोई टुकड़ा नहीं होगा खंड नहीं होगा कोई भी ईश्वर भी जिसको खंडित नहीं कर सकता खंडित है न दो विभागों में विभक्त नहीं कर सकता जो निरवय है उसको भी ईश्वर सावय कैसे बनाएगा वस्तु का स्वभाव तो ईश्वर भी बदल नहीं सकते ना बदल सकता तो परमाणु निरवयव द्रव्य है उस निरवय द्रव्य को ईश्वर भी सावयव नहीं बना सकते इसलिए कोई दूसरे विचारक कहते हैं कि परमाणु का भी अवयव हो गया का हैं है वैशेकों के परमाणु को वे समझ ही नहीं हैं वैशेकों का परमाणु है जिसका कोई अवयव हो नहीं सकता वो स्वयं अंतिम अवयवी रूप है वो सावयव नहीं है सावयव का ना दूसरा टुकड़ा होगा दो विभाग कर पाएंगे तो शुरू से घट से लेकर के द्वेनु तक तो वही तो बताया भिन्न अवयव आरब्धत्व एक घट दूसरे घट से भिन्न क्यों है तो भिन्न अवयव से आरब्ध होने से ऐसे एक द्विनुक दूसरे द्विनुक से भिन्न क्यों है तो भिन्न अवयव आरब्ध होने से लेकिन पृथ्वी के ही परमाणु एक ही जाति के द्वे के आरंभ जो दो परमाणु एक दूसरे से भिन्न हैं, वो क्यों भिन्न है तो वे तो सावय तो है नहीं इसलिए वहां भिन्नावय आरब्धत्व तो हेतु नहीं दिया जा सकता उनका परस्पर भेद सिद्ध करने के लिए तो वहाँ विशेष एक परमाणु परमाणु अंतर से भिन्न है विशेष होने से उसमें और वह विशेष विशेषांतर से भिन्न क्यों है वो विशेष होने से ही वो स्वयं स्वतो व्यावर्तक है और अपने आश्रय का भी अन्य विशेषों के आश्रय से व्यावर्तक है इतना मात्र विशेष के विषय विशे में ये लोग कहते हैं और इस प्रकार का विशेष पदार्थ स्वीकार करने के कारण ये वैशेषिक है हाँ, हाँ, निरवय है उनमें विशेष रहे परमाणु तो व्यापक है ना परमाणु तो अल्प परिमाण वाला है विभु है वो आकाश दिशा आत्मा हाँ, नहीं नहीं एक परमाणु नहीं कहा जाएगा निरवय द्रव्य कहा जाएगा उसे निरवय द्रव्य में तर दो भेद विभू द्रव्य अविभू द्रव्य निरवय द्रव्य मन भी है वो परमाणु रूप है तो पृथ्वी जल तेज वायु और मन इन तीनों के चारों के परमाणु और मन ये निरवय द्रव्य तो है पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणु और मन निरवय द्रव्य है लेकिन अविभू द्रव्य है मूर्त द्रव्य हैं अविभू का दूसरा नाम है मूर्त क्रियावान इनमें क्रिया होती है पृथ्वी के परमाणु में भी क्रिया होगी जल के परमाणु में भी तेज और वायु के भी और मन में भी इसलिए मूर्त निरवय द्रव्य हैं और विभू द्रव्य हैं चार आकाश काल दिशा आत्मा ये विभू निरवय द्रव्य है और निरवय होने पर भी कुछ दिशा और आपका जो आकाश है ये एक है और बाकी आत्मा हाँ काल भी एक ही है तो आत्मा निरवय द्रव्य होने पर भी अनेक है उसके मूल दो भेद हैं जीवात्मा परमात्मा और जीवात्मा के असंख्य भेद हैं जितने शरीर उतने जीवात्मा लेकिन वे निरवय है विभु है सबके सब आकाश काल से भिन्न है उसके लिए विशेष नाम के पदार्थ का भी प्रयोग कर सकते हैं और आकाशत्व के कारण भी कह सकते हैं आकाश आ, काल से भिन्न इसलिए है कि आकाश में आकाशत्व है काल में आकाशत्व तो नहीं है हाँ ये, ये पदार्थ विभाजक उपाधि रूप धर्म है आकाश आकाशत्व जाति नहीं है ये इनके मत में निरवय है वेदांत मत में तो आकाश सावयव है तार्किकों के मत में निरवय द्रव्य है वेदांत में सावयव कैसे है, है? हा हाँ, तो पंचीकरण होता है कि नहीं होता तो पंचीकरण करते हैं तो क्या करते हैं तो सूक्ष्म पांचों भूतों के दो दो विभाग करते हैं कि नहीं करते हैं तो दो विभाग हो गए का मतलब दो विभागों में विभक्त हुआ वो विभागी अवयव हो गए ना अवयव नहीं होंगे तो विभाग कैसे होंगे फिर दूसरे विभाग के चार चार हाँ, तो प्रतिशत हो रहा है का मतलब सवयव है और फिर स्थूल बन जाता है तो वेदांत मत में आकाश सवयव है इनके मत में निरवय द्रव्य है तो निरवय होने पर भी उसमें आकाशत्व तो ये जो धर्म है वो केवल आकाश नामक द्रव्य में ही रहता है अन्य द्रव्य में नहीं रहता तो कालादि जो आकाश से अतिरिक्त द्रव्य हैं उनसे आकाश को भिन्न दिखाने वाला आकाशत्व तो धर्म हो जाएगा और वो नित्य द्रव्य होने से विशेष भी उसमें मानेंगे वो अलग बात है लेकिन उस विशेष नहीं भी रहेगा तब भी आकाशत्व ये जो पदार्थ विभाजक धर्म है उपाधिरूप धर्म है इससे ही वो कालादि से भिन्नता भी उसमें सिद्ध होगी व्यावर्तन हो जाएगा तो नित्य द्रव्य वृत्तयो वृत्तों विशेषास्तवनता एवं नित्य द्रव्य वृत व्यावर्त का विशेषा ये विशेष का लक्षण है और पदकृत्य में लिखा है आत्मत्व तो है मनस्त्व तो है ये भी आत्मत्व तो धर्म नित्य द्रव्य जो आत्मा है उसमें रहता है कि नहीं रहता और समवेत है और व्यावर्तक भी है तो उनमें लक्षण चला जाएगा ना ऐसे मनअस्तव तो इसलिए टीका वहां पदकृति में लिखा कि तद भिन्नत्व ये भी देना आत्मत्व मनस्त्व भिन्न सती नित्य द्रव्य वृत्ति सती व्यावर्तक ऐसे लगाना अब समय नाम का पदार्थ है इसका लक्षण करते हैं नित्य संबंध समवाय कितने बच्चे हैं समय के बाद अभाव अभाव का कहीं एक है इसमें आयु सिद्धत्व को समझने में समय लगेगा ना तो इसलिए आज यही रख लेना